आनंद की खोज दुख और दुख की निवृत्ति दुख एक शाश्वत सत्य है जिससे बालक वृद्ध धनी निर्धन पंडित ज्ञानी सभी को परिचय है सभी दुख निवृत्ति एवं सुख प्राप्ति चाहते हैं तथा उसके लिए प्रयत्नशील हैं लेकिन विचित्र बात तो यह है कि दुख के विभिन्न कारणों को जानते हुए तथा अनादि काल से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हुए भी दुख दूर नहीं होता बना ही रहता है अतः अगर हम सचमुच दुख से छुटकारा पाकर शाश्वत सुख चाहते हैं तो हमें दुख का स्वरूप उसके प्रकार तथा कारणों को अच्छी तरह समझ लेना हो दुख के प्रकार दुख अनेक प्रकार के हो सकते हैं परंपरागत रूप से हमारे शास्त्रों में दुख को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है जिन्हें त्रिताप कहा जाता है ये है आदि, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक वर्षा भूकंप सूखा तूफान आदि के द्वारा प्राप्त कष्टों को आदि दैविक कहा जाता है शेर सर्प मच्छर कीट पतंग तथा अन्य मानवों द्वारा प्राप्त कष्ट आदि भौतिक कहलाते हैं जिन दुख कष्टों का कारण हम स्वयं हैं जो हमसे ही सीधे संबंधित हैं वे आध्यात्मिक कहलाते हैं ये भी दो प्रकार के हैं शारीरिक कष्ट या रोग व्याधि कहलाते हैं तथा मानसिक कष्टों को आधी की संज्ञा दी गई है इन विभिन्न कष्टों की तीव्रता में भी तारतम्य होता है हाथ पैर में दर्द आदि सामान्य सहनी कष्टों से लेकर कैंसर की पीड़ा जैसी असहनीय पीड़ाएँ भी हो सकती है उसी तरह मानसिक कष्टों की भी श्रेणियां हैं छोटी मोटी सहन सहनी घटनाएँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होती तो रहती है लेकिन कभी कभी ऐसी असहनीय परिस्थितियां अचानक उपस्थित हो जाती हैं जो व्यक्ति के लिए असहनी हो और उसके संतुलन को ही नष्ट कर दे बौद्ध भिक्षुणी पाकचारा के जीवन की घटनाएं इसी श्रेणी की है गर्भवती पाकचारा अपने पति तथा पाँच वर्ष के पुत्र के साथ अपने पिता के घर की ओर रवाना होती है जंगल के मार्ग में ही वह एक शिशु को प्रसव करती है उसका पति वही जंगल में सर्प दंश से मारा जाता है सोकातुर पाकचारा अपने दोनों बच्चों को लेकर वेगवती नदी को पार करने का प्रयत्न करती है उसके नवजात शिशु को तो एक बाज उठा ले जाता है और बड़ा पुत्र नदी में बह जाता है शोक से विक्षिप्त उसके अपने पिता के घर पहुंचने पर वह उस घर को भी अग्नि के में भस्म हुआ पाती है ऐसी स्थिति में कौन अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है अंततः अंततोग भगवान बुद्ध की शरणागत होने पर उसे शांति प्राप्त होती है और वह बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है पाकचारा का जीवन मानसिक कष्ट की चरम सीमा का दृष्टांत है शारीरिक कष्ट मानव के दुख कष्टों का एक बड़ा भाग शारीरिक कष्टों से संबंधित है इस संबंध में यह स्मरणीय है कि व्यक्ति जितना अधिक प्राकृतिक या असंस्कृत होगा शारीरिक कष्ट उतना ही अधिक होगा सुसंस्कृत मानवों के जीवन में मानसिक संवेदनाशीलता के वृद्धि के कारण मानसिक कष्ट अधिक होते हैं पशु पक्षियों एवं निम्न स्तर के प्राणियों में शारीरिक कष्ट ही प्रमुख रूप से होते हैं एक कोषाणु युक्त प्राणी अमीबा से लेकर पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं स्नायु तंत्र युक्त मानव तक के शारीरिक कष्टों का विश्लेषण करने पर दुख के स्वरूप के विषय में हम बहुत कुछ समझ सकेंगे अमीबा में सुख या दुख जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। उसमें दो प्रकार की क्रियाएँ होती हैं यदि वह अपने अनुकूल भोजन सामग्री को निकट पाता है तो उसका शरीर उस ओर अग्रसर होता है अगर कोई ऐसी वस्तु उसके निकट आती है जो उसके लिए हानिकारक हो तो वह उससे विपरीत दिशा की ओर जाता है अर्थात उसमें आकर्षण एवं विकर्षण ये दो क्रियाएं होती हैं ये पूर्ण रूप से स्वाभाविक एवं उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक क्रियाएँ होती हैं जो जो उच्चतर प्राणियों का विकास होता गया त्यों त्यों ये दो क्रियाएं ही अधिकाधिक जटिल होती गई यह बात प्राणी शास्त्र के द्वारा स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है जिन प्राणियों में प्रारंभिक मौलिक स्नायु तंत्र का विकास हुआ हो उनमें यही क्रिया स्वचालित क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन का रूप ले लेती है लेकिन इसमें भी पीड़ा या दुख जैसी कोई चीज़ नहीं होती छिपकिली की सद्य कटी पूछ तथा बकरे का सिर कटा धड़ चटपट है लेकिन उसमें पीड़ा की संवेदना नहीं रहती यह केवल स्वचालित क्रिया या रिफ्लेक्शन एक्शन के कारण होता है प्राणियों में मस्तिष्क के, के विकास के साथ ही सुख पीड़ा आदि का स्पष्ट संवेदन होता है मस्तिष्क के युक्त किंतु इंस्टिंक्ट या जन्मजात क्रियाओं द्वारा परिचालित जानवरों जैसे कुत्ता बिल्ली इत्यादि में कष्ट से रोना चिल्लाना अथवा आनंद की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से होती है लेकिन मस्तिष्क के युक्त से ये निम्न प्राणी अपने शरीर एवं शारीरिक क्रियाओं को स्वयं से भिन्न नहीं समझते तथा कुछ हद तक विचार करने पर हम उनके सुख दुख की अभिव्यक्ति की के कार्यों को अमीबा के संग आकर्षण एवं विकर्षण की दो श्रेणियों में हिडाल सकते हैं मानव में एक विशेषता यह है कि वह अपने शरीर एवं शारीरिक क्रियाओं को स्वयं से पृथक देख सकता है उसमें देह से पृथक स्वतंत्र साक्षी चेतना का विकास हुआ है अतः वह सुख और दुख को स्पष्ट रूप से स्वतंत्र सत्ताओं के रूप में अनुभव कर सकता है मानसिक दुख उपर्युक्त विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि शारीरिक पीड़ा मुख्यतः देह की एक स्वाभाविक प्राकृतिक क्रिया का ही एक अंग है जो प्रकृति ने प्राणी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसकी देह एवं स्नायु तंत्र के साथ मानो जोड़ दी है इसे और स्पष्ट इस रूप से समझाने के लिए एक ऐसे बालक का दृष्टान्त ले जो जन्म से ही अंधा है तथा जिसने नेत्रों द्वारा बाह्य जगत को कभी नहीं देखा उसका संसार बिल्कुल भिन्न नहीं होगा वह अपने असुविधाओं तथा सीमाओं को दूसरों के साथ तुलना करके ही समझ सकेगा स्वयं के अनुभव से नहीं उसका शरीर तथा अन्य इंद्रियां अत्यंत पटु होंगी तथा वे उसकी एक अंग की कमी को पूरी कर देगी एक दूसरा उदाहरण लें ऐसे एक बालक का जो जन्म से ही श्वास के कष्ट से पीड़ित है उसके लिए यह असुविधा स्वाभाविक होगी और उसका शरीर और मन उसके अनुरूप अपने को बना देगा तथा वह उसके लिए दुख नहीं रह जाएगा यह तीसरा दृष्टांत लें एक बालक गांव में जन्मा तथा झोंपड़े में पला लालटेन की रोशनी में पढ़ना बिना जूते चप्पलों के चलना उसके लिए स्वाभाविक है ज़मीन पर चटाई बिछा या खटिया पर सोने से उसे किसी प्रकार के दुख की अनुभूति नहीं होती लेकिन कुछ दिनों के लिए वह शहर में आता है वहाँ की चकाचौन बिजली की रोशनी पंखा रेडियो नरम रूईदार गद्दों पर सोना आदि को देखकर वह अपने को अभावग्रस्त समझने लगता है लौटकर जाने पर वही गांव का स्वाभाविक परिवेश उसे कष्टप्रद प्रतीत होने लगता है अभाव का बोध मानसिक कष्ट का एक महत्वपूर्ण कारण है इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सुख और दुख बहुत हद तक हमारी परिस्थितियों को झेलने की क्षमता तथा उसके अनुरूप अपने को गढ़ लेने की क्षमता पर निर्भर करते हैं बालकों के लचीले शरीर व मन बड़ी आसानी से परिस्थितियों के अनुरूप अपने को गढ़ लेते हैं छोटा बालक रुग्णावस्था में ही भी खेलता है पैर की हड्डी विशेष के टूट जाने पर छोटे बच्चों को दोनों पैरों से आधा उल्टा टांग दिया जाता है ऐसी स्थिति में भी वे बच्चे उल्टे टंगे टंगे खिलौने से खेलते रहते हैं मानसिक कष्ट का एक बड़ा कारण भविष्य की चिंता या तथा तो भूतकाल में की गई गलतियों की अनुसोचना से संबंधित रहता है यह एक निर्विवाद सत्य है कि भविष्य एवं भूत का यथार्थतः अस्तित्व तो न होते हुए भी हम में से अधिकांश लोग भूत या भविष्य में ही जीते हैं वर्तमान में नहीं जीवन में सभी से गलतियाँ होती हैं लेकिन हम उनकी व्यर्थ में चिंता कर वर्तमान में दुखी होते हैं इसका एक बड़ा ही मज़ेदार उदाहरण है एक वृद्धा अपने जवान पुत्र के साथ रेल में यात्रा कर रही थी रेल में भीड़ के कारण युवक दो सैयाओं के बीच के स्थान में ही सो रहा था अचानक सबसे ऊपर रखा किसी का कट कद्दू कुम्भड़ा नीचे गिर पड़ा लेकिन युवक बाल बाल बच गया सभी ने राहत की सांस ली कि चलो कोई दुर्घटना नहीं हुई लेकिन युवक की वृद्धा माता रोने लगी और बाकी बची सारी यात्रा भर रोती रही कि यदि वह कुम्भड़ा उसके बेटे के सिर पर गिर जाता तो क्या होता गीता में वर्णित अर्जुन का विषाद भविष्यत शोक का दृष्टांत है युद्ध में सगे संबंधी मरेंगे कुल नष्ट होगा तथा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा इत्यादि उपनिषदों में भी प्रसंगता कहा गया है कि ब्रह्मविद पुरुष अरे मैंने यह पाप कर्म क्यों किया अमुक पुण्य कर्म क्यों नहीं किया आदि कहकर भूतकाल के लिए अनुशोचना नहीं करता किमहम नाकवम किमहम पापम अकर्वम इति तैत्रोपनिषद भविष्य दुःख प्राय भय का रूप लेता है इसे न किसी रूप में यह भय सभी के साथ लगा रहता है भोग के साथ रोग का भय है उच्च कुल के व्यक्ति को कुल च्युत होने का भय है धन के साथ चोरों का भय है इस प्रकार सभी वस्तुओं के साथ भय रूपी दुख लगा ही रहता है भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम मानो दैन दे, माने दैन्य भयम बले रिपयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादिभयम गुणे खल काये कृतांत सर्वम वस्तुभयान वितम भूमि नाम वैराग्य में वाव है अवयम वैराग्य मानसिक दुख बालक वृद्ध धनी निर्धन सभी को होता है जैसा कि कहा जा चुका है कि अति प्रकृत व्यक्ति तथा बालकों में शारीरिक दुख ही प्रमुख होता है लेकिन माता पिता से बिछुड़ने खिलौने के छिन जाने आदि से मानसिक दुख भी होते हैं वृद्ध तो सामान्यतः चिंता में ही डूबे रहते हैं तथा उनके जीवन में दुख की मात्रा ही अधिक होती है मानसिक विकास एवं सुसंस्कृत होने के साथ ही साथ मानसिक दुखों की मात्रा में वृद्धि होती है उदाहरण के लिए संगीत को ही ले लो संगीत न जानने वाले व्यक्ति को बेसुरे या सुरेले गीत का अंतर समझ में नहीं आएगा लेकिन एक संगीतज्ञ को गीत से गीत के जरा भी बैसुरे होने पर तीव्र पीड़ा का अनुभव होगा नैतिक विकास स्वाधीनता बोध मानव मूल्यों का बोध आदि के कारण भी दुख कष्ट के प्रत्येक प्रकार व में परिवर्तन होता है उच्च नैतिक आदर्शों का पोषण करने वाले व्यक्ति को जाने अनजाने किया गया छोटा सा भी अनैतिक कार्य अत्यधिक पीड़ा प्रदान करता है जबकि वही कार्य अन्य किसी व्यक्ति में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता स्वाधीनता प्रेमी व्यक्ति अन्य सभी प्रकार के कष्ट सहन कर सकता है लेकिन वह पराधीन होना स्वीकार नहीं करेगा उसे पराधीनता में प्रदान की गई सुख सुविधाएं मान्य नहीं होंगी व्यक्ति जितना अधिक आदर्शवादी होगा कितना अधिक भावुक और प्रेमी होगा उतना अधिक कष्ट उसके जीवन में होगा स्वामी विवेकानंद तो यहाँ तक कहते हैं कि कष्ट विश्व के श्रेष्ठतम एवं महानतम लोगों के जीवन का अनिवार्य अंग है सफरिंग इज द लॉट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट योगी सिद्ध महापुरुष एवं अवतारों के जीवन भी दुख एवं कष्ट से रहित नहीं होते उनके जीवन में भी दुख होता है योगियों के अनुसार तो सभी दुख में है सामान्यतः सुख प्राप्ति कहलाने व प्रतीत होने वाली बातें भी उनके लिए कष्ट प्रदी होती है परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुःख में व सर्व विवेकिन पातजलियोग अर्थात परिणाम में दुःख होने के कारण सुखानुभव से सुख के संस्कार एवं वासना के निर्माण के कारण एवं बुद्धि प्रवृत्तियों के त्रिगुणात्मक होने के कारण उनमें परस्पर विरोध के कारण स्थायी सुख कभी संभव नहीं है योगियों के अनुसार सभी इन चार कारणों से दुख ही होता है महापुरुषों के जीवन का अवलोकन करने पर भी हमें उनके जीवन में सुख से अधिक दुख ही दिखाई देता है राम और विशेषकर सीता का तो सारा जीवन दुख में ही बीता ईसा मसीह को तो सूरी पर चढ़ा दिया गया श्री राम कृष्ण को कष्टप्रस्त कैंसर हो गया था और स्वामी विवेकानंद का तो सारा जीवन नाना प्रकार के दुख से पूर्ण ही था